गीता तत्वचिंतन स्वधर्म मीमांसा ऊंच नीच की भावना अप्राकृतिक तो स्वधर्म पालन वह उपाय है जो समाज में व्याप्त इस असंतुलन का निवारण कर सकता है स्वधर्म का पाठ हमें यह भी पढ़ाता है कि वर्णों का भेद नैसर्गिक अवश्य है पर उनमें ऊंच नीच की भावना नैसर्गिक नहीं बल्कि मनुष्य कृत है शरीर के अंगों में भेद होना नैसर्गिक है तो क्या हम इसीलिए सिर को ऊंचा और पैर को नीचा मानकर सिर की तीमारदारी करते हैं और पैर की उपेक्षा ऐसा कोई न होगा जो पैर को नीचा मानकर हेय दृष्टि से देखता हो हम सिर और पैर दोनों का समान ध्यान रखते हैं पैर को पीड़ा भी हमें उतना ही संतुष्ट और आकुल करती है जितना कि सिर को तब हम ऋग्वेद के इस मंत्र का हवाला देते हुए शुद्रों के प्रति तिरस्कार भावना का पोषण करते हैं जहां कहा गया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुंह है छत्री बाहु है वैश्य जांघ है और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है इस मंत्र को हम इस अर्थ में न ले कि ब्राह्मण जन्म से ही पूजा प्राप्त करने का अधिकारी होता है और शुद्र जन्म से ही प्रताड़ना का वस्तुतः वर्णों का विभाजन गुणों और कर्मों के बल पर होता है जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मयासिष्टम गुणकर्म विभाग सह मैंने ही चारों वर्णों को गुणों और कर्मों के भेद से बनाया है वर्ण का आधार वृत्ति जन्म नहीं अतः ब्राह्मणत्व ही ब्राह्मण वर्ण का आधार है क्षत्रियत्व क्षत्रिय वर्ण का वैश्यत्व वैश्यवर्ण का और शुद्रत्व शुद्र वर्ण का यही बात गीता के अठारहवें अध्याय में श्लोक बयालीस से चवालीस तक कही गई है जिसका उल्लेख हमने पहले किया ही है इसका तात्पर्य यह है कि यदि ब्राह्मण में शुद्रत्व हो तो वह शुद्र गिना जाने के योग्य है और यदि शुद्ध में ब्राह्मणत्व हो तो वह ब्राह्मण पद का अधिकारी होता है इस बात को समझाने के लिए महाभारत में सर्प योनि प्राप्त नहुस की कथा आती है जहाँ उसका युधिष्ठिर के साथ संवाद वर्णित है वहाँ सर्प ने वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछा है और युधिष्ठिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं सत्य दान क्षमा शील अनुशंसता तप और दया ये सब गुण जिसमें हो वही ब्राह्मण कहा जा सकता है सर्प पुनः पूछता है ऐसे लक्षण तो शूद्रों में भी मिलते हैं तो क्या जिन शूद्रों में से ये लक्षण हो उन्हें ब्राह्मण माना जा सकता है कहते हैं हाँ शूद्रे तो यदत्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्य न वै शूद्रो भवेशुद्रो ब्राह्मणो न ब्राह्मण यक्ष्यते सर्प वृत्त स ब्राह्मण स्थित ये सर्प ते इति शूद्रमितसेत अर्थात शुद्रो में भी यदि ये लक्षण मिलते हैं और द्विजों में यानी ब्राह्मण क्षत्रि आदि में यदि नही मिलते तो उस शूद्र को शुद्र नहीं कहना चाहिए और न ब्राह्मण को ब्राह्मण जहाँ ये लक्षण हो उसे ही ब्राह्मण कहना चाहिए और जिसमें ये लक्षण न हो उसे शूद्र कहना चाहिए इस पर सर्प सर्प पुनः प्रश्न करता है जाति अर्थात जन्म को वर्ण का प्रमाण क्यों नहीं मानते इसका उत्तर देते हुए युधीष कहते हैं जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्व महामते संकरात सर्व वर्णा दुष्परिक्छे में मति ही हे महासर्प मनुष्य समान रहने के कारण जाति अर्थात जन्म की परीक्षा बहुत कठिन है कौन किसकी संतान है इसकी परीक्षा कैसे की जाए जबकि दुष्ट स्त्रियां व्यविचार द्वारा सब वर्णों से संतान उत्पन्न कर लेती हैं इसलिए परीक्षा का मुख्य साधन आचार ही है महाभारत में एक दूसरे स्थल पर भी यक्ष विशिष्ट संवाद में यही बात कही गई है यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा ब्राह्मणत्व किससे प्राप्त होता है कुल से आचार से विद्या पढ़ने से या शास्त्र ज्ञान से इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा शुणु यक्ष कुलमता न स्वाध्यायों न च्रुतम कारणम ही द्विजत्व वृत्तमेव न संशया हे यक्ष सुनो ब्राह्मणत्व में कुल स्वाध्याय या शास्त्र ज्ञान ये कुछ भी कारण नहीं है